श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अप्रैल अठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण का भक्तों के प्रति स्नेह गिरीस लाटू और मास्टर ने ऊपर जाकर देखा श्री राम कृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं शशि और दो एक भक्त उसी कमरे में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए थे क्रमशः बाबूराम, राम निरंजन और राखाल भी आ गए कमरा बड़ा है श्री कृष्ण की सैया के पास औषधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं रखी हुई हैं। कमरे के उत्तर की ओर एक दरवाजा है जिने से चढ़कर उस कमरे में प्रवेश किया जाता है उस द्वार के सामने वाले कमरे के दक्षिण की ओर एक और द्वार है इस द्वार से दक्षिण की छोटी छत पर चढ़ सकते हैं छत पर खड़े होने से बगीचे के पेड़ पौधे चांदनी और पास का राजपथ भी दिख पड़ता है भक्तों को रात में जगाना पड़ता है वे बारी बारी से जागते हैं मसहरी लगाकर कर श्री रामकृष्ण को सहन कराने के पश्चात जो भक्त कमरे में रहते हैं वे कमरे के पूर्व की ओर चटाई बिछाकर कभी बैठे रहते हैं और कभी लेते अस्वस्थता के कारण श्री रामकृष्ण की आँख नहीं लगती इसलिए जो कहते हैं उन्हें कई घंटे जागते ही रहना पड़ता है और श्री राम कृष्ण की बीमारी कुछ कम है भक्तों ने आकर भूमिष्ट हो प्रणाम किया फिर सब के सब जमीन पर श्री राम कृष्ण के सामने बैठ गए श्री राम कृष्ण ने मास्टर से दीपक जरा नजदीक ले आने के लिए कहा श्री राम कृष्ण गिरी से आनंद पूर्वक बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण गिरी से कहो अच्छे होना न लाटू से इन्हें तांबाकू पिलाओ और पानी दो कुछ क्षण के बाद बोले इन्हें कुछ मिठाई दो लाटू पान दे दिया है दुकान से मिठाई लेने के लिए आदमी भेजा है श्री रामकृष्ण बैठे हैं एक भक्त ने कई मालाएं लाकर श्री राम कृष्ण को अर्पण कर दी श्री रामकृष्ण ने मालाओं को लेकर गले में धारण कर लिया फिर उनमें से दो मालाएं निकाल कर ग्रीस को दे दी बीच बीच में जलपान की मिठाई के संबंध में श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं क्या मिठाई आई मढ़ी श्री रामकृष्ण को पंखा झल रहे हैं श्री रामकृष्ण के पास किसी भक्त का दिया हुआ चंदन की लकड़ी का एक पंखा था श्री रामकृष्ण ने उसे मड़ी के हाथ में दिया उसी पंखे को लेकर मड़ी हवा कर रहे हैं गले से दो मालाएँ निकाल श्री रामकृष्ण ने मणि को भी दी लाटू श्री रामकृष्ण से एक भक्त की बात कह रहे हैं उनका एक सात आठ साल का लड़का आज डेढ़ साल हुए गुजर गया है उस लड़के ने भक्तों के बीच में श्री रामकृष्ण को कई बार देखा था लाटू श्री राम से ये अपने लड़के की पुस्तक देखकर कल रात को बहुत रोए थे इनकी स्त्री भी बच्चे के शौक से पागल सी हो गई है अपने दूसरे बच्चों को मारती है और उठाकर पटक देती है ये कभी कभी यहाँ रहते हैं इसलिए बड़ा हल्ला मचाती है श्री रामकृष्ण उस शोक समाचार को सुनकर मानो चिंतित हो चुप हो रहे ग्रीस अर्जुन ने इतनी गीता पढ़ी परंतु वे भी पुत्र के शोक से मूर्छित हो गए तो इनके शोक के लिए आश्चर्य प्रकट करने की कोई बात नहीं